पहला आप कैसे समझेंगे कि मैं प्रेम में हूं और मैं कैसे समझूं कि आपने मेरा प्रेम स्वीकारा प्रेम हो तो छिपाए भी नहीं छिपता और प्रेम न हो तो कितना ही बताओ बताया नहीं जा सकता प्रेम के होने में ही उसकी अभिव्यक्ति है जिससे सूरज निकलता है तब सूरज के होने का और क्या प्रमाण चाहिए सूरज का होना ही काफी प्रमाण है प्रेम की रोशनी सूरज से भी जाता है तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि सूरज के देखने के लिए तो तुम्हारे पास आंख है प्रेम को देखने के लिए तुम्हारे पास आंख नहीं प्रेम हो तो छिपाए नहीं छिपता प्रेम का होना इस जगत में सबसे सघनीभूत घटना है उससे ज्यादा सूक्ष्म कुछ भी नहीं है उससे ज्यादा विराट भी कुछ भी नहीं प्रेम यानी परमात्मा की झलक इसलिए तो जिससे तुम्हें प्रेम हो जाए उसमें परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है अगर तुम्हें अपने प्रेम में परमात्मा न दिखाई पड़े तो प्रेम हुआ ही नहीं कुछ और हुआ होगा तुमने कुछ और समझ लिया जहां भी प्रेम हो वहां परमात्मा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है प्रेम की आंख हो तो परमात्मा पैदा हो जाता है और जीवन जुड़ा है हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है घास का पौधा भी चांद तारों से जुड़ा है घास का पौधा भी कपता है तो चांद तारे कप जाते सब कुछ संयुक्त है उपनिषदों ने कहा है ये सृष्टि ऐसे है ये विश्व ऐसे जैसे मकड़ी का जाल कौन से मुकड़ी के जाल को जरा सहिलाओ पूरा जाल हिल जाता है दूर दूर तक के कोने हिल जाते यह कायनात का आहंग है कि सहरे हयात छटक कली की सितारों को गुदगुदाती है छटक कली की सितारों को गुदगुदाती है छोटी सी कली पर दूर के बड़े बड़े सितारे भी कट्टी कली के खिलने से खिल जाते हैं तुम अगर मेरे प्रेम में हो तो तुम उसकी फिक्र छोड़ दो कि मुझे पता चलेगा कि नहीं चल ही जाएगा मेरे पास प्रेम को देखने की आंख है तुम्हें बताने की जरूरत भी ना पड़ेगी तुम्हें यह न कहना पड़ेगा कि तुम्हें प्रेम तुम्हारी उलझन भी मैं समझता हूं क्योंकि तो तुम्हारे पास अभी प्रेम की आंख नहीं तो तुम डरते हो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भीतर प्रेम हो और मुझे पता भी ना चले तुम्हारे भय को मैं समझता हूं तुम्हारे भय से मेरी सहानुभूति लेकिन इसकी तुम चिंता ही छोड़ दो तुम्हें प्रेम हो तो मुझे पता चल ही जाएगा तुम सिर्फ प्रेम में डूबने की फिक्र करो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि प्रेम हो और पता ना चले लेकिन साधारणता हमें प्रेम को जतलाना पड़ता है बतलाना पड़ता है प्रेमी एक दूसरे से कहते नहीं थकते कि मुझे तुमसे प्रेम है मुझे तुमसे प्रेम है यह सिर्फ इस बात की खबर है कि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा तो न होगा कि हम यहां जलते ही रहे और दूसरी तरफ पता ही ना चले इधर हम मरते ही रहे और दूसरी तरफ खबर भी ना हो पर ऐसा कभी हुआ ही नहीं ऐसा कभी होता ही नहीं प्रेम इतनी बड़ी घटना है छिपाए नहीं छिपती तुम्हारा रो रो कहने लगता है तुम्हारे होने का ढंग कहने लगता है तुम उठते और ढंग से हो तुम बोलते और ढंग से हो तुम्हारी आंखें बदल जाती तुम्हारे चेहरे की आभा बदल जाती प्रेम इतने विराट का उतराना है तुमने कि तुम्हारी सारी सीमाएं डमाडोल हो जाती मुस्ती से भर के चलते हो जैसे शराबी चलता है और जिसने प्रेम की शराब पी ली फिर सर उसे शराब की जरूरत नहीं रह जाती शराब की जरूरत ही इसलिए पड़ती है कि कहीं प्रेम की शराब से चुपना हो गया दुनिया में शराब बढ़ती चली जाती है क्योंकि प्रेम घटता चला जाता है मस्ती तो चाहिए ही एक बेखुदी तो चाहिए ही अन्यथा आदमी जिए कैसे किस सहारे जिए कुछ भीतर लबालब कुछ भरापन तो चाहिए अन्यथा आदमी जिए किस लिए जिए किस कारण जिए एक मस्ती तो चाहिए ही अन्यथा चलना बोझ हो जाता है उठने बोझ हो जाता है किस उठो क्या प्रयोजन जीवन एक सौभाग्य नहीं मालूम होता प्रेम के बिना जीवन एक दुर्भाग्य बन जाता है। तब लोग जीवन को घसीटते हैं तब जीवन तुम्हारे साथ लंगड़ाता है तब जीवन का आशीर्वाद तुम्हें उपलब्ध नहीं होता उल्ट ऐसा लगता है कि किस दुष्ट परमात्मा ने ये मजाक की प्रसिद्ध उपन्यास है ब्रदर्स अनुठा अपने तरह का अकेला विश्व साहित्य में फिर वैसी दूसरी को नहीं। उसमें एक नास्तिक पात्र है जो जीवन से ऐसा उदास इतना बुझा बुझा हो गया है जो दिन परमात्मा की तरफ आकाश की तरफ आंख उठा कहता है कि मुझे तुझ में भरोसा तो नहीं मैं जानता तो नहीं कि तू है लेकिन अगर कहीं तू हो और मुझे मिल जाए तो मैं ये जीवन तुझे वापस लौटाना चाहता यह तुझे ने मुझे जीवन में प्रवेश का अधिकार दिया ये तू वापस ले ले न होना भला इस होने से प्रेम के बिना होने से न होना भला हो जाता और अगर प्रेम हो तो न होना भी एक गहन होने को अपने भीतर समा लेता है होने की तो बात ही छोड़ो न होना भी सुखद हो जाता है होना तो परिपूर्ण आनंद हो जाता है न होना भी सौभाग्यपूर्ण हो जाता है प्रेम जीवन की ज्योति है प्रेम के बिना घर ऐसे है जिसे दिया बुझ गया हो अंधेरा घर प्रेम के बिना जीवन ऐसे है जिसे वीणा से तार टूट गए संगीत से खाली और सुनने वीणा प्रेम से बिना जीवन ऐसा है जिससे वृक्ष तो हो और फूल न आए हो और फूलों ने आने से इंकार कर दिया हो बाझ वृक्ष प्रेम जीवन को भरता है प्रेम के बिना जीवन की प्याली खाली प्रेम हो तो भर जाती और जब तक प्रेम न हो तब तक तुम्हें लगता ही रहेगा खाली खाली खाली एक उदासी एक संताप एक चिंता व्यर्थ की भावनाओं कहीं कोई सार नहीं कहीं कोई अर्थ नहीं कहीं कोई लय नहीं जैसे किसी ने मजाक किया हो जैसे परमात्मा शुभ न हो सतान हो जैसे उसने मजाक किया हो तुम्हें सताने के लिए पैदा किया हो कि तुम खिल दिलाओ कि तुम परेशान हो कि तुम पीड़ित हो और वो दुष्ट आच्छाई ऊपर से बैठ के इस खेल को देखे प्रेम जैसे ही तुम्हें छूता है जैसे सुबह की ठंडी हवा आ जाए फुलक पुलक ताजा हो जाए जैसे रात चांद उगाए सब तरफ चांदी फैल जाए सुबह की आज जो रंगत है वह पहले तो नहीं थी क्या खबर आज खराबा सरे गुलजार है कौन आज मेरे बगीचे से कौन गुजर गया सुबह की आज जो रंगत है पहले तो न सुबह तो बहुत ही सुबह पहली होती है जब प्रेम होता है सुबह की आज जो रंगत है वह पहले तो न क्या खबर आज खरा मरे गुलजार है कौन कौन आज सुबह सुबह मेरे बगीचे से गुजर गया कौन मेरे हृदय से गुजर गया सब अधिली कलियां चटक गई फूल बन गई मुरझाए पौधे जीवंत हो गए हरे हो गए मरुस्थल जगमगा उठा दीप मालिका सज गई शाम गुलनार हुई जाती देखो तो सही यह जो निकला है लिए मसले रुखसार है कौन ये कौन मेरे हृदय में मसाल लेकर निकल गया शान गुल्नार हुई जाती देखो तो सही यह जो निकला है लिए मसार यह जो निकला है लिए मसले रुखसार है कौन प्रेम आता है एक झंझावात की तरह जगा जाता है प्रेम आता है नींद तोड़ जाता है प्रेम आता है प्रकाश से भर जाता है प्रेम आता है तत्क लगता है अब जीवन में गति आई गंतव्य आया कहीं पहुंचने जैसी कोई बात हुई नाव को दिशा मिलती मैं तो समझ लूंगा अगर तुम्हें यह समझ में आ गया हो सुबह की आज जो रंगत है वो पहले तो न थी अगर तुम्हें यह समझ में आ गया हो कि आज दिल का हाल कुछ और किसी ने छुआ है और वीणा जाग उठी किसी ने छुआ है और बिना गुनगुनाने लगी किसी ने छुआ है और मौन बोल उठा है तुम्हें भर पता हो तो मेरी फिक्र छोड़ो तुम्हें पता चले इसके पहले मुझे पता चल जाएगा तुम्हें पता चलेगा उसके पहले मुझे पता चल जाएगा क्योंकि तुम भी अपने हृदय के उतने करीब नहीं जितने मैं तुम्हारे हृदय के करीब हूं तुम्हें पता चलने में थोड़ी देर लग जाएगी तुम अपने से थोड़े ज्यादा दूर हो मैं तुमसे ज्यादा करीब हूं क्योंकि मैं अपने करीब हूँ जो अपने करीब है वो सबके करीब है क्योंकि अपने करीब होना सबके करीब हो जाना उस भीतर के जगत में अपना और पर आया कोई है उस भीतर के जगत में न और क्यू कोई है। जिस दिन मैं अपने करीब हुआ उसी दिन मैं तुम्हारे करीब हो गया हो सकता है प्रेम तुम्हारे भीतर जगह तुम्हें थोड़ी देर से पता चले तुम पहले तो चौंकोगे पहले तो तुम भरोसा ना कर सकोगे पहले तो तुम संदेह से भरोगे कि ये क्या हुआ है जरूर कोई कल्पना होगी कोई मन का खेल फिर कोई खेल फिर कोई सपने ने पकड़ा मालूम हुआ है। पहले तो तुम लाख उपाय करोगे इसे इससे झुठलाने ये नहीं क्योंकि ये खतरा है ये जोखिम यहां चलना खतरे से खाली नहीं पहले तो तुम संभालोगे तुम्हारे पैर तो कभी ना लड़खड़ाए थे तुम तो सदा संभल के चले थे तुम तो बड़े होशियार थे और आज ये कैसी दीवानगी छाई जाती है और आज ये क्या हुआ जाता है पैर लड़खड़ाने लगे तुमने तो कभी पी न थी आज ये तुम्हें क्या हुआ है तुम पहले तो किम करते हुए विमोल हो जाओ तुम्हारा सारा अतीत डगमगा जाए ऐसे तो तुम कभी भी न थे ये कुछ नया हुआ तुम इनकार करोगे क्योंकि मन जो अतीत है उससे ही बंधा रहना चाहता है मन नए से भयदीत इसलिए तो मन परमात्मा को कभी भी नहीं खोज पाता क्योंकि परमात्मा नित्य नूतन है मन तो बंधी लकीर का फकीर है बंधे बंधा है रास्तों पर सुविधापूर्ण दौड़ता रहता है ट्राम गाड़ी बंधी पटरियों पर दौड़ती रहती ऐसा मन है जब पहली दफा तुम पाओगे कि पटरी नीचे से हट गई बिना पटरियों के तुम अंजान में उतरे जाते हो गबरा जाओगे छिटक के खड़े हो जाओगे पुराने सूत्र को पकड़ने की चेष्टा करोगे नए से बचना चाहोगे लेकिन प्रेम आ जाए तो तुम बचना सकोगे देर अबेर तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रेम का आनंद ऐसा है अपरिचित है माना क्योंकि आनंद ही तुम्हें अपरिचित है अनजान है माना क्योंकि जो तुमने जाना है वो जानने योग्य भी कहां था उतरते हो किसी ऐसे लोक में जिस हाथ में कोई लक्षा नहीं डर स्वाभाविक लेकिन डर भी तभी तक है जब तक प्रेम की घटना नहीं घटी एक बार घटे तो धीरे धीरे डर छूट जाता है कौन प्रेम को छोड़ेगा भय के लिए थोड़ी देर जब जब्दोजहद होगी थोड़ी देर तुम लड़ोगे थोड़ी देर तुम बचोगे थोड़ी देर तुम उपाय करोगे लेकिन प्रेम सब व्यर्थ कर जाता है प्रेम तुमसे बड़ा है तुम्हारे उपाय कारगर नहीं हो सकते तुमसे पहले मुझे पता चल जाता है अस्तित्व की भाषा है और जिसने अपने को जाना उसने अस्तित्व की भाषा जानी इसीने लोग मेरे पास आते हैं जब कोई प्रेम से आता है तो उसके आने का ढंग ही और जब कोई प्रेम से आता है तभी आता है बाकी आते मालूम पड़ते हैं जाते मालूम पड़ते हैं। बाकी आते हैं जाने के लिए प्रेम से भर के जो आता है वो आ गया फिर कोई जाना नहीं प्रेम में कोई लौटने का उपाय नहीं तो अगर तुम्हें लगता हो अगर तुम्हें खबर मिली हो संदेशा पहुंच गया हो तुम्हारे हृदय की खबर तुम तुम्हारे मस्तिष्क तक आ गई हो जहां तुम विराजमान सिर में जहां तुम बैठे हो वहां तक अगर हृदय के तार झनकार पहुंच गए हो तो तुम मेरी फिक्र मत करो तुमने न जाना था उसके पहले ही मैंने स्वीकार कर लिया है मैं उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा हूं तुम्हारे भी प्रेम का जन्म हो यही तो मेरी सारी सतत चेष्टा है क्योंकि तो प्रेम से ही परमात्मा का सूत्र हाथ में आएगा। आएगाबराना मत और इस चिंता में मत पड़ना कि मैं स्वीकार करूंगा नहीं। प्रेम को कब कौन अस्वीकार कर पाया है? प्रेम को अगर कभी अस्वीकार किया गया है तो प्रेम के कारण नहीं प्रेम में छिपी वासना के कारण प्रेम को अगर कभी अस्वीकार किया गया है तो प्रेम के कारण नहीं, किसी और चीज के कारण जिसने प्रेम का ढोंग बना रखा था एक युवक मेरे पास आया उसने कहा मैं एक युवती के प्रेम में, क्या वो मुझे स्वीकार करेगी मैंने कहा मुझे उस युवती का कोई पता नहीं लेकिन प्रेम का मुझे पता है अगर प्रेम है तो प्रेम अस्वीकार होता ही नहीं तो फिर से सोच प्रेम है वो थोड़ा डगमगाया उसने कहा कह नहीं सकता तो फिर मैंने कहा जब तेरे ही पैर डगमगा रहे हैं अभी तुझे ही साफ नहीं तो फिर सोच क्या कि सात दिन इस पर ध्यान कर युति की तो तो फिक्र छोड़ दे उससे कुछ लेना देना नहीं जीवन के नियम के विपरीत तो कोई कभी गया नहीं तुझे तो अगर प्रेम है तो तू फिर से सो सोच गया सात दिन बाद वो आया उसने कहा कि क्षमा करे प्रेम मुझे नहीं सिर्फ वासना थी। प्रेम का मैंने नाम दिया था वासना तो स्वीकार हो जाती है ये आश्चर्य है चमत्कार है जब प्रेम अस्वीकार होगा तो चमत्कार होगा वैसा चमत्कार कभी हुआ नहीं और मेरे प्रेम में जो पढ़ते हैं मेरे प्रेम में पढ़ के तुम पां क्या सकते हो सिर्फ खो सकते हो मेरे प्रेम में पढ़ के तुम्हें मिलेगा क्या मिटोगे मेरे प्रेम में पढ़ के तुम विसर्जित होोगे विलीन हो तो मुझसे तो प्रेम बन ही नहीं सकता अगर तुम्हारी कोई भी मांग हो कोई भी कामना हो मुझसे प्रेम का अर्थ तो प्रार्थना ही है अगर खबर मिल गई हो हिम्मत से बड़े चलो शायद दो चार कदम दूर ही मंजिल है प्रेम से मंजिल बहुत फासले पे है ही नहीं बस दो चार कदम की बात है याद की राह गुजर जिसपे इसी सूरज से मुद्दतें बीत गई हैं तुम्हें चलते चलते खत्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो मोड़ पड़ता है जहा दस्त फरामोसी का एक ऐसा जंगल आता है जहां सब खो जाता है मोड़ पड़ता है जहां दस्ते फरामोसी का जिससे आगे न कोई मैं हूं न कोई तुम हो खत्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो याद की राह गुजर जिस जिसपे इसी सूरज से मुद्दतें बीत गई तुम्हें चलते चलते कितने समय से चल रहे हो इसी रास्ते पर कितने जन्म थे अगर सिर्फ एक बात की तैयारी हो खो जाने की तैयारी हो तो दो चार कदम और खत्म हो जाए जो दो चार कदम और चलो मोल पड़ता है जहां दस्ते फरामोसी मोसी का जिससे आगे न कोई न हो न कोई तुम हो प्रेम की खबर मिली यानी मौत की खबर मिली प्रेम की खबर मिली यानी मौत ने पुकारा और ये ऐसी मौत है जिसमें मर के कोई फिर पैदा नहीं होता उस मौत की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें तुम मर के कई बार पैदा हुए उस मौत से तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं चोले बदल जाते हैं देह बदल जाती है जरा जीर्ण वस्त्रों की जगह नए वस्त्र मिल जाते हैं उस मौत से तो कुछ मिटता नहीं उस मौत से तुम नहीं मिटते तुम तो बने ही रहते हो तुम तो बचे ही रहते हो जिससे तुमने अब तक मौत की तरह जाना शरीर छिन जाते मन नहीं चिंता, मन तो यात्रा पर चलता ही रहता याद की राह गुजर जिससे इसी सूरज से मुद्दतें बीत गई तुम्हें चलते चलते मैं तुम्हें एक ऐसी मौत का निमंत्रण दे रहा हूं जो आखिरी जो आतंक है अल्टीमेट है चरम है जहां शरीर का सवाल नहीं जहां मन के मिटने का सवाल जहां तुम्हारे मिटने का सवाल है इधर मैं मिटा बैठा हूं मुझसे प्रेम करने का मतलब है तुम्हारे मन में मिटने की आकांक्षा आ गई मुझसे प्रेम का मतलब है कि पतंगा समा की तरफ चला मुझसे प्रेम का मतलब है अब तुम अपने पंख जलाने चले अब तुम अपने को मिटाने चले इससे ही तो बहुत थोड़े से लोग मेरे पास आ पाएंगे सदा ऐसा ही हुआ है मिटने को बहुत थोड़े लोग तैयार है। हैं। मगर सौभाग्यशाली है वे जो मिटने को तैयार हैं, क्योंकि मिटके ही जीवन का फर्म सत्य पाया जाता है दूसरा प्रश्न आपने कहा कि तुम अभी अहंकार से भरे हो यह अहंकार है क्या और यह कैसे पता चले कि क्या क्या अहंकार है और क्या क्या अहंकार नहीं जो पता चलाना चाह रहा है वही अहंकार है अहंकार तरकी खोज रहा है वो कहता है ठीक चलो माना चलो कौन विवाद करे स्वीकार अब यह तो पता कर लो क्या क्या अहंकार है और क्या क्या अहंकार नहीं सभी कुछ अहंकार है तुम्हारे पास जो भी है सभी कुछ अहंकार है इसको मैं बेसर तो कहता हूं क्योंकि सर्ववान ही अहंकार उसी सर्च में बच जाएगा तुम जो बचाओगे उसी में छिप जाएगा तुम अगर कहोगे प्रार्थना तो अहंकार नहीं प्रेम तो अहंकार नहीं तो फिर प्रेम उसी आड़ में बच जाएगा ये प्रेम की तरकीबें हैं आड़ खोजना वो कहता प्रार्थना तो अहंकार नहीं तो चलो प्रार्थना के पीछे ही छिप जाए अब से प्रार्थना ही करेंगे और तब तुम कहने लगोगे कि मैं परमात्मा का पूजक परमात्मा का पुजारी मेरी पूजा देखो मेरा जैसा पुजारी और कोई भी नहीं मेरा प्रेम देखो मेरा जैसा प्रेम कहीं तुम पाओगे अहंकार वहीं खड़ा हो जाएगा अगर मैंने तुमसे कहा विनम्रता अहंकार नहीं तो विनम्रता क्यों पीछे खड़ा हो जाएगा अहंकार कहेगा मुझसे विनम्र कभी कोई हुआ है अहंकार ने ऐसी बहुत सी सरण स्थलें खोज रखी किसी ने कहा दान किसी ने कहा पूजा किसी ने कहा नमाज किसी ने कहा त्याग किसी ने कहा उपवास किसी ने कहा संन्यास बस अहंकार वही छिप जाएगा अहंकार को अड़चन थोड़ी है किसी चीज में छिप जाने से कोई धन की भी थोड़ी जरूरत है मेरे धन का भी अहंकार होता है अमीर ही थोड़ी अकल के चलते हैं गरीब भी अकल के चलते हैं। अमीर अकल के चलते हैं धन के कारण गरीब अकल के चलते निर्धनता के कारण वो कहते हैं हम गरीब भले क्या रखा है चांदी के ठीकरों गरीबी बड़ी नियामत है। शहर का आदमी अकल के चलता है क्योंकि शहर का है गांव का आदमी अकल के चलता है क्योंकि गांव का है जिनके पास बहुत बुद्धि वे अकल के चलते हैं। हम बड़े बुद्धिमान हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं वो कहते हैं क्या रखा बुद्धि हम तो सीधे साधे आदमी हैं अकल के लिए कोई भी बहाना काफी इसलिए मैं तुमसे कहता हूं बेसर्थ तुम्हारे पास जो भी है सभी अहंकार जिस दिन तुम्हारे पास जो भी है सभी अहंकार की समझ तुम्हें आ जाएगी अहंकार को बचने की जगह ना रहे फिर अहंकार कहीं छुप ना सकेगा समझदारी भी शरण बन जाती है ना समझी भी शरण बन जाती है भोग तो शरण बनता ही है त्याग भी शरण बन जाता है त्यागियों का अहंकार देखते हो कैसा दीप कैसा चमकता हुआ भोगी का अहंकार थोड़ा बोथला होता है, त्यागी का अहंकार पे धार होती अभी अभी उसकी तलवार पे धार रख के आई भोगी तो थो थोड़ा डरता भी है क्योंकि कहता है भोगी हूं कैसे कहू सारी दुनिया को पता है, त्यागी डरता भी नहीं वो कहता त्यागी त्यागी बताना चाहता है सारी दुनिया को पता चल जाए भोगी तो थोड़ा छिपाता है, पापी तो डरता है छिपाता है किसी को पता ना चल जाए त्यागी बतलाता है प्रदर्शनवादी हो जाता है तुमने पापियों की शोभा यात्राएं देखी महात्माओं की निकलती रथ निकलते बड़ी कठिनाई है मगर कठिनाई को जल से पकड़ लो तो बड़ी नहीं जरा सी हाँ जल से ही न पकड़ो तो फिर कठिनाई है तुम एक कमरे को साफ कर लोगे अहंकार दूसरे कमरे में छिप जाएगा भवन बड़ा इसमें बहुत कमरे फिर तो ये लुका छिपी चलती रहेगी जन्मों जन्मों, ऐसा ही तो चलता रहा है एक तरफ से बचे दूसरी तरफ से पकड़े गए दूसरी तरफ से बचे तो तीसरी तरफ से पकड़े गए ये लुका का खेल बंद करो मैं तुमसे कहता हूं सभी अहंकार है क्योंकि तुम अहंकार हो तुम्हारा सब अहंकार है सब थोड़ा ज्यादा लगेगा लगेगा मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर हूं अगर अहंकार से छूट ना हो तो यही गहरी समझ चाहिए और अगर ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए एक आह निकल जाएगी अगर ये तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो कुछ बचेगा तुम्हारे भीतर जिसका तुम्हें अभी पता ही नहीं जो अभी सब भांति छिपा है तुम्हारे अहंकार में अहंकार के हटते ही प्रकट होगा अस्तित्व तो होगा तुम न हो शुद्ध अस्तित्व होगा तुम्हारी सीमा न होगी आंगन की दीवारें गिर जाएंगी और आंगन आकाश हो जाएगा आंगन पूछता है दीवाल का कौन सा हिस्सा है जो मेरी सीमा बनाता है जो हिस्सा सीमा बनाता हो उसको गिरा दे लेकिन आंगन की दीवार पूरी की पूरी सीमा बनाती है ऐसा कुछ नहीं है कि एक आध हिस्सा सीमा बनाता है अगर एक आध सीमा बनाता है तो तुम वहां दरवाजा लगा देना लेकिन इससे आंगन आंगन ही रहेगा दरवाजे वाला आंगन हो जाएगा आकाश नहीं हो जाएगा आंगन सारी दीवानों को विदा करना होगा बेसर्फ समझ चाहिए तुम उस पूछो। कि क्या अहंकार नहीं क्योंकि मैंने कुछ भी कहा अगर मैं कहूं आत्मा इसलिए तो बेचारे बुद्ध को आत्मा तक कोई इंकार कर देना पड़ा क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत से लोग आत्मा के पीछे छिपे बैठे वो कहते हैं हम आत्मा हैं हम ब्रह्मास्म आत्मा ही नहीं मैं ब्रह्म हूं अब क्या करोगे उपनिषद के ऋषि ने जब कहा था मैं ब्रह्म हूं तो जोर ब्रह्म पर था पीछे चलने वाले लोग जब दोहराते हैं अहम ब्रह्माष्टमी तो जोर अहम पर होता है मैं पर होता मैं ब्रह्म हूं इसमें मैं असली चीज है ब्रह्म हो या ना हो ब्रह्म तो ब्रह्म भी हो सकता है लेकिन मैं हूं और ब्रह्म भी मेरा है उपनिषद के ऋषि ने कहा था चूंकि मैं नहीं हूं इसलिए ब्रह्म हूं। जोर ब्रह्म पर था मैं मेरा क्या होना न होना भाषा की बात थी बुद्ध ने कहा आत्मा भी नहीं ब्रह्म भी नहीं तुम्हारे हाथ में कुछ भी पकड़ने को न छोड़ा इस ज्यादा कठोर शिक्षक कभी पैदा नहीं हुआ क्योंकि इससे बड़ा करुणा का स्रोत ही कभी पैदा नहीं हुआ इसमें तुम्हें शरण में छोड़ी सब छीन लिया कहा सब धर दो सब रख दो तुम्हारा शरीर भी नहीं तुम्हारा मन भी नहीं तुम्हारे विचार भी नहीं तुम्हारी आत्मा तुम्हारे परमात्मा तुम्हारे शास्त्र वेद कुछ भी नहीं तुम सब रख दो तुम जो भी रख सकते हो वो रख ही दो अलग तब वही बच जाएगा जो तुम रख ही नहीं सकते अलग क्योंकि वो तुम्हारा स्वभाव उस शुद्ध स्वभाव का नाम निर्वाण अकृत वो करने से नहीं मिलता करने से तो अहंकार ही बढ़ता है में मुझे कई ऐसे सन्यासी मिलने आ जाते जिनकी श्वास अहंकार से भरी आकर के चलते अहम ब्रह्माष्टमी की गूंज लेकिन उनकी नाक देखो उनकी आंख देखो उनके नथने देखो सबके भीतर अहंकार बड़ी जोर से सांस लेता मालूम पड़ता है दो सन्यासियों को एक मंच पर बिठाना मुश्किल कौन ऊपर बैठे कौन नीचे बैठे जो नीचे बैठ जाए वो नीचे हो जाए जिनकी बुद्धि अभी यहां अटकी हो इनकी पूजा चलती है। एक बड़े सन्यासी जिनके बहुत शिष्य उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया तो मैं गया वो अपने मंच पर बैठे थे उनके पास ही एक छोटा मंच था उस पर एक दूसरे सन्यासी बैठे थे जब मेरी उनसे बात होने लगी तो उन्होंने कहा कि देखें, आप देखते हैं यहां कौन बैठा हुआ मैं देख तो रहा हूं कोई बैठे हुए लेकिन कौन है मैं जानता नहीं कहने लगी कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे मगर बड़े विनम्र आदमी इनकी विनम्रता देखते सदा मुझसे नीचे बैठते वो बड़ी मंच पे बैठे वो उनसे जरा मझल मंच पे बैठे और बाकी लोग सब जमीन पे बैठे मैंने कहा कि ये आपसे तो नीचे बैठे मगर हम लोगों से ऊपर बैठे इनको एक गड्ढा खोद के बिठाओ ये नहीं चलेगा और मैंने कहे तुम्हें मान लिया कि ये विनम्र हैं आपके संबंध में क्या ये तो नीचे बैठे हैं आप ऊपर चढ़े बैठे अगर इसी वजह से ये विनम्र हैं कि नीचे बैठे तो आपके संबंध में क्या मैंने कहा फिर बताने की क्या जरूरत कि चीफ जस्टिस थे अब सन्यासी हो गए जो मरी गया उसकी बात क्या करनी? लेकिन आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे अनुयायियों में चीफ जस्टिस भी हैं हाईकोर्ट के और चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट के मुझसे नीचे बैठते मैंने कहा इनको मैं देख रहा हूं गौर से ये कानून आदमी इनकी नजर से कानून दिखाई पड़ रहा है ये रास्ता देख रहे हैं कि कब आप खिसके? ये ऊपर बैठ इसलिए बीच में बैठे इनको पार करके दूसरा ना जा पाए वो दोनों बड़े नाराज हो गए उन्होंने कहा आप शिष्टाचार की सीमा तोड़ रहे हैं मैंने तो कहा मैं तो समझा सन्यासियों से बात हो रही क्या शिष्टाचार सत्याचार शिष्टाचार तो संसारी रखते सन्यासी से बात हो रही है तो सत्याचार शिष्टाचार नाराज क्यों होते उन्होंने बुलाया तो था मुझे बोलने अब वो बड़े घबराए शाम को उनकी बड़ी सभा थी कोई बीस लोग मौजूद थे बड़ी बेचीनी में पड़ गए बड़ी राजनीति से शुरू हो गई कि इस आदमी को बोलने देना दे। कि देखिए पता नहीं क्या कहे इतना सत्याचार उन्हें जमा नहीं ठीक शाम को खबर आई कि मैं बोलना सकूंगा मैंने कहा कि चलो तो मैं सुन नहीं आ जाता अब इसको वो मना ना कर सके सुनने के लिए तो क्या मनाई है चलो इतनी दूर आ गया हूं तो सुन ही लूंगा जब मैं वहां मंच पे बैठ गया तो लोग चिल्लाने लगे कि सुनने मैंने कहा मैं सुनूं, क्या करू वो सभापति थे उनका मैं सभापति हूँ तो मैंने कहा कि पूरी सभा कह रही तो उनका हाथ उठवा लें तो पूरी सभा ने हाथ उठा दिए मैंने कहा मैं सभापति की मानूगी सभा की रहे नहीं तो तलाक हो गए अब तुम्हें तो मैं बोलूंगा तो जिन्होंने मुझे निमंत्रण देकर बुलाया था उनकी परेशानी तुम समझ सकते हो अहंकार बड़े रास्ते खोजता है वो उठ के चले गए उन्होंने खड़े होकर कह दिया सभा विसर्जित हालांकि सभा विसर्जित न हुई वो उठ के चले गए अहंकार विनम्रता में छिप जाएगा अज्ञान ज्ञान की शरण में छिप जाता है तुम जरा अपने अंधेरे को देख दो को, तुम्हारा अंधेरा बड़ा कुशुल हो सकता है प्रकाश के सहारे छिपा बैठा हो आंदेरा बड़ा चालाक है हिंदी के एक बड़े कवि थे महाकवि दिनकर सदा मुझे मिलने आते थे पटना में जाता उनके गांव तब तो वो निश्चित आते ही कहीं भी उन्हें पता चल जाता आस पास होते तो मुझे मिलने आते मूर्धन्य कवि थे बड़ी प्रतिभा थी मुझसे लगाव था एक बार मुझे मिलने आए संयोग की बात मुझसे ने कहा कि डायबिटीज की बीमारी उन्हें हो गई तो मैंने कहा तो बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि उनको मिस्थान से बड़ा लगाव जैसे सभी बिहारियों को हमारे मैत्री जी बैठे अब बड़ी मुश्किल हो गई डायबिटीज हो गई और मिठाई तो मुझसे बोले कि बड़ा मुश्किल में पड़ गया हूँ तो जीना दुभर हो गया मिठाई बिना चलता नहीं तो मैंने उनकी एक कविता उनको सुनाई उसकी दो पंथिया हैं रुग्ण होना चाहता कोई नहीं रोग लेकिन आ गया जब पास हो तिक्त तो औषध के सिवा उपचार क्या समित होगा वह नहीं मिस्थान से ये उनकी कविता है रेणुका महाराज यह आपने कहने को लिखी होगी ये तुम्हारी डायबिटीज से निकली रोग न होना हो चाहता कोई नहीं रोग लेकिन आ गया जब पास हो तित्त तो औसत के सिवा उपचार क्या समित होगा वह नहीं मिष्ठान से अब कोई इसको पढ़ेगा तो समझेगा जिसने लिखा है जान के लिखा है ये जिसने लिखा है जान के नहीं लिखा वो खुद ही जीवन भर पीड़ित रहा अभी तो वो चल बसे शरीर छोड़ दिया लेकिन बड़ा दुख उनको डायबिटीज का नहीं था बड़ा दुख में स्थान छूट जाने का था वो जब भी आपसे मुझसे पूछते ऐसी कोई तरकीब नहीं कोई ऐसी विधि मुझे बताए आप तो इतनी विधियां खोजते कि मैं स्थान भी खाता रहूं और डायबिटीज सताए ना सदिया बीत जाएंगी ये कविता तो रहेगी किसी को याद भी रहेगा कि दिन दिनकर कोई डायबिटीज थी लोग इसको बड़ा मूल्यवान वचन समझेंगे मूल्यवान वचन है तुम क्या कहते हो इससे पक्का पता नहीं चलता कि तुम क्या हो तुम कहो अहम ब्रह्माष्टमी और वहां केवल अहम विराजमान हो सिंहासन पर तुम समझदारी की बातें करो और केवल नासमशी को छिपाने का उपाय हो तुम विनम्र बन जाओ और वो केवल अहंकार को आभूषण देने की व्यवस्था हो तो मैं तुमसे कहता हूं बेसर्थ जो कुछ तुम्हारे पास है, पूरा जोड़ रत्ती भर नहीं छोड़ता पूरा पूरा अहंकार है इसलिए चिंता में मक्कड़ो की क्या छोड़ना है सभी छोड़ना है सभी के पार जाना है फिर जो शेष रह जाएगा और जरूर शेष रह जाएगा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा भी है जो तुमसे ज्यादा है तुम्हारा जोड़ अहंकार है लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो तुम्हारे जोड़ से ज्यादा है तुमसे पार है तुम्हारे भीतर तुमसे विराटतर कुछ तुम्हारे भीतर तुमसे गहरा कुछ है तुम्हारे भीतर तुमसे ऊंचा कुछ है तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ है जो तुम्हारे मैं से अछूता है कुआरा है पर उसको कोई नाम न ना दे तो अच्छा अगर नाम दे अहंकार उसी नाम की आड़ में छिप जाएगा कहो आत्मा उसी के पीछे बढ़ जाएगा कि चलो वो कहेगा मैं आत्मा हूं हु। खत्म हुई बात इसलिए बुद्ध ने कहा कुछ भी नहीं हो तुम शून्य हो शून्य के पीछे न छिप पाएगा इसलिए बुद्ध ने ब्रह्म शब्द का उपयोग न किया शून्य का उपयोग किया बुद्ध ने शून्य का उपयोग किया इसलिए नहीं कि ब्रह्म शब्द से कुछ ऐतराज था तुम्हारी चालाकियों से तुम्हारी चालाकियों का होश था ब्रह्म के पीछे तुम बड़े मजे से छिप जाओगे कंबल बन जाएगा ब्रह्म और तुम उसके अंदर छिपके विश्राम करने लगोगे शून्य का तुम कंबल न बना पाओगे बुद्ध का शब्द शब्द उपयोगी है बड़े सोच के बड़े ध्यान से उन्होंने एक एक शब्द का उपयोग किया है मोक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया क्योंकि मोक्ष में तो मैं बना रहेगा मैं मुक्त हो जाऊंगा उन्होंने कहा निर्वाण तुम तो रहोगे ही नहीं प्रश्न वर्षो पहले जब पहली बार मैंने आपको देखा तब मेरी आंखें चौधियां गईं और उसी दिन से एक ज्योति हर्षण मेरी दृष्टि के मध्य प्रज्वलित रहती आई यह रहस्यमयी ज्योति क्या है क्या है मेरी दृष्टि की कोई खराबी तो नहीं मन चाहेगा समझाना कि खराबी है मन कहेगा किस झंझट में पड़े हो दिमाग खराब हो रहा है ऐसी कहीं ज्योतियां दिखाई पड़ी मन तरकी न खोजेगा ताकि तुम मन के पार न जा पाओ अगर तुमने भर नजर मुझे देखा है तो ऐसा होगा ही कि आंखें चौंधिया जाएंगी अगर नहीं चौंधाई है तो उसका क्या केवल इतना ही अर्थ है कि तुमने मुझे देखा ही नहीं तुम इधर उधर देखते रहे हो तुमने सीधी आंख से आंख नहीं मिलाई तुम बच बच के चलते रहे हो तुमने होशियारी बरती तुमने पागलों की तरह मुझसे मुठभेड़ नहीं कर ली तुम शिष्टाचार पूर्वक किनारे से निकल गए हो। ऐसा होगा ही और अक्सर ऐसा होता है कि पहली बार होगा क्योंकि पहली बार तुम सावधान नहीं होते जब पहली दफा कोई मेरे पास आता है तो सावधान नहीं होता उसे पता नहीं किसके पास जा रहे सीधा चला आता है झंझट में पड़ जाता है उलझ जाता है दूसरी दफे तो तुम कुशल हो जाते तीसरी दफे तो तुम बड़े कुशल हो जाते फिर तो कुशलता की परतें तुम्हें घेर लेती पहला मिलन बहुत महत्वपूर्ण है ठीक हुआ आंखें चौंधिया ही जाएंगी आंखों की सामर्थ्य क्या है आंखों की बड़ी सीमा है आंखों के पास अगर कभी भी अदृश्य का कोई भी जलवा आ जाए अदृश्य का अगर कोई भी थोड़ा सा कतरा आ जाए तो आंखें चौंधिया जाएंगी धमाडोल में जाओगे जिसने सिर पर पत्थर मार दिया गया हो दिन में भरे दिन में चांचारे दिखाई पड़ जाएंगे तब तो मन हजार हजार व्याख्याएं करना चाहेगा ताकि जो घटा है उसको मन समझा ले अपनी परिभाषा में बांध ले अगर मन की परिभाषा में बंध जाए तो ठीक सिर्फ मन निश्चिंत हो जाता क्योंकि तब बात मन का हिस्सा हो गई अगर मन की परिभाषा में न बंधे जैसा कि हो रहा है वर्षो पहले जब पहली बार मैंने आपको देखा तब मेरी आंखें चौंठी आ गई और उसी दिन से एक ज्योति हर क्षण मेरी दृष्टि के मध्य प्रज्वलित रहती आई वो ज्योति सदा से प्रज्वलित थी उस दिन तुम्हें दिखाई पड़ गई उस चौने के क्षण चौन तुम भीतर मुड़ गए मुझसे मुठभेड़ करके तुम अपने पर फेंक दिए गए जैसे कोई दीवान गेंद को मारे तो गेंद लौट आती ऐसी ही तुम मुझसे मुठभेड़ हो गई तुम्हारी तुम्हारी आंख मुझसे टकरा के वापस लौट गई वापिस लौटती आंख ने तुम्हें वो दिखा दिया जो सदा से भीतर जली रहा सबकी ज्योति जली हुई है बुझी कभी नहीं बुझ जाए तो फिर कोई जला ना सकेगा बुझ जाए तो तुम होगे कैसे तुम हो ये काफी प्रमाण हो कि ज्योति जली है लेकिन तुम भीतर नहीं जाते अपने तुम बाहर बाहर जाते हो उस दिन अचानक तुम्हारी आंख चोट खा भीतर लौट गई उस लौटने की यात्रा में उसे अपनी ज्योति से मिलन हो गया वो ज्योति तुम्हारी है मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं मैंने ज्यादा से ज्यादा एक दीवाल का काम किया जिसपे तो तुम्हारी आंख की गेंद टकराई और वापस हो गई मैंने तुम्हें तुम पर वापस फेंक दिया इससे तुम चकाचौन से भी भर गए चकरा गए चक्कर खा गए लेकिन तुम्हें अपनी ज्योति ख्याल में आ गई और एक बार ख्याल में आ जाए तो फिर तुम उसे भुला सकोगे फिर वो बार बार आने लगेगी अनुभव इतना अभूतपूर्व है अनुभव इतना प्यारा है स्थान ऐसा एकांत है कि कभी कभी दृष्टि के परावर्तन में ही दिखाई पड़ता है अपनी गहराई को उस दिन तुमने छुआ उस चकाचौंध के क्षण में तुम्हें अपनी थोड़ी सी पहचान हुई और जो जान लिया अब वो तुम्हारे भीतर खड़ा है अब तुम जानते हो अब जब भी आंख भीतर जाएगी वो ज्योति तुम्हें उपलब्ध हो जाएगी तुम आंख बंद करोगे उपलब्ध हो जाएगी अब मन चेष्टा कर रहा है समझाने की कि ज्योति वोती कुछ भी नहीं मन का धोखा न हो आंख की खराबी ना हो आख तुम्हारी ठीक हो गई है खराब पहले रही होगी आंख तुम्हारी साफ हो गई है जाला पहले रहा होगा धुंध तुम्हारी टूट गई जरा सी जगह बनी जरा सा अवकाश हुआ है वहां से ज्योति दिखाई पड़ने लगी अगर पूरी आंख साफ हो जाएगी तो भीतर की ज्योति महासूरी बन जाती है। कबीर ने कहा हजार हजार सूरज जैसे एक साथ उगाए ऐसा कुछ हुआ है ऐसा तुम्हारे भीतर भी होगा मेरे पास तुम्हारे होने का एक ही प्रयोजन वो प्रयोजन यही है कि तुम अपने से परिचित हो जाओ मेरे होने का एक ही प्रयोजन है कि तुम्हें मैं वापस तुम पर फेंक दूं। तुम मुझ में ना उलझ जाना तुम्हें अपने पे वापस जाना है तुम्हारी आंख मुझे देखती रहे इसमें कोई सार नहीं तुम्हारी आंख मुझे देख के तुम तो वापस लौट जाए प्रतिक्रमण हो जाए प्रत्याहार हो जाए दृष्टि का तो ही कुछ सार है शुभ मानना इस अनुभव को इसको पोषित करना इससे बेचैन मत होना नहीं ही का इलाज करने की चिंता में पड़ जाना गा रहा में गुनगुनाना सीख लो तुम आंझियों में झिलमिलाना सीख लो तुम मेरा गीत सुन तुम्हारे भीतर गुनगुनाहट आ जाए मेरे पास हो कि तुम अपने पास हो जाओ जो मुझे मिला है वो तुम्हारे भीतर भी पड़ा है मुझ में तुमने जरा भी फर्क नहीं मुझे पता है तुम्हें पता नहीं खजाने के मालिक हम सब बराबर हैं खजाने हम लेकर ही आते हैं क्योंकि हमारा होना ही खजाना है बस तुम्हें जरा तुम्हारी तरफ मोड़ना तुम भागे चले जाते थे मुझसे टकरा गए और ठिटक गए तुम्हारी दृष्टि बाहर भागी चली जाती थी मुझसे टकरा गई चौंथिया गई अपनी तरफ लौट गई जिसको रिफ्लेक्शन कहें प्रतिक्रमण किसी चीज का वापस लौट जाना आईने पर सूरज की किरण पड़ती है वापस लौट जाती है इसलिए आईने से कभी कभी आंखें चौंधिया ही जा सकती कोई व्यक्ति अगर आईना लेकर धूप में तुम्हारी आंख पर प्रतिबिंब को फेंके तो तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी दर्पण की तरह तुम्हारी दृष्टि मुझसे टकराकर लौट गई होगी तुम सावचेत न थे तुम ऐसे ही चले आए थे तुम्हें पता न था क्या होने जा रहा है कल एक युवक सन्यास लिया उसके भीतर ऊर्जा वर्तुलाकार घूम रही है उसे पता नहीं जैसे ही मैंने उसे छुआ उसने कहा कि मेरे भीतर ऊर्जा वर्तुलाकार घूम रही है चक्कर काट रही घूम रही थी उसे मैंने छुआ इसलिए कि मैंने देखा कि उसके भीतर ऊर्जा चक्कर काट रही लेकिन वो शायद यही सोचेगा कि मेरे छूने से उसके भीतर ऊर्जा चक्कर काटी बात बिल्कुल उल्टी मैंने छुआ क्योंकि देखा कि ऊर्जा चक्कर काट रही लेकिन जैसे ही मैंने छुआ वो अपने पर लौट गया जिसको उसने कभी भीतर झांक के ना देखा था देखा क्षण भर कहने लगा घबरा रहा हूं और ज्यादा नहीं उसे लगा कि मैं कुछ कर रहा हूं किए से तो ये होता ही नहीं ये तो अकृत है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं तुम्हारी तो ज्योतिष मेरे दर्पण से टकरा के लौट जाए बस ज्योति तुम्हारी है तुम्ही को लौटा रहा हूं ज्योति तुम्हारी है तुम्ही को वापस दे रहा हूं अनेक साधक आके मुझे कहते हैं कि बड़ी हैरानी की बात है रात हम सोच के आते हैं कि यह प्रश्न पूछना है सुबह आप उत्तर दे देते कोई मैं तुम्हारी रातों का हिसाब नहीं रखता तुम क्या क्या सोचते हो मुस्किल में पड़ जाऊंगा लेकिन तुम जब मेरे सामने मौजूद होते हो तो तुम्हारा प्रश्न मुझसे टकराता है और लौटने लगता है उस लौटते में ही तुम्हें उत्तर मिलने लगते हैं। उत्तर तुम्हारे भीतर से मुझे बस तुम्हें तुम्हारे ऊपर वापस फेंक देना है मंगलकारी अनुभव हुआ है सौभाग्य मानना परमात्मा के प्रति आभारी होना अनुग्रह जो अचानक प्रसाद उपलब्ध हुआ है उसे बिना धन्यवाद स्वीकार मत कर लेना नहीं कि परमात्मा को धन्यवाद की जरूरत है तुम्हारे धन्यवाद देने से परमात्मा को कुछ भी नहीं मिलता लेकिन तुम्हारे धन्यवाद देने से तुम्हारे प्रसाद पाने की संभावनाएं बढ़ती जाती तुम जितना धन्यवाद देते हो तुम जितने अहोभाव से भर के धन्यवाद देते हो उतने तुम खुलते जाते हो उतने तुम उपलब्ध होते जाते हो उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर होने लगेगा धन्यवाद का अर्थ है कि जो मिला है उसको तुमने ऐसे ही उपेक्षा से स्वीकार नहीं कर लिया क्योंकि उपेक्षा का मतलब यह होगा कि शायद तुम पात्र भी नहीं थे उपेक्षा का अर्थ यह होगा कि तुम अर्थ भी समझ न पाए उपेक्षा का यह अर्थ होगा कि तुम्हारे भीतर अनुग्रह का भाव भी नहीं है। शायद तुम्हें जरूरत ही न थी शायद तुम तलाश में नहीं ना थे उपेक्षा का भाव तुम्हें बंद कर देगा और प्रसाद की संभावना बंद हो जाएगी इसलिए नहीं कि तुम्हारे उपेक्षा के भाव से परमात्मा नाराज हो गए जो नाराज हो जाए वो परमात्मा क्या जो धन्यवाद की मांग करे वो परमात्मा क्या न वहां धन्यवाद की मांग है न वह नाराज होने का कोई सवाल है परमात्मा बस जैसा है वैसा है सदा वैसा है एक रंग एक रूप लेकिन तुम्हें फर्क पड़ जाएगा तुमने धन्यवाद दिया तुम और द्वार खुले हो जाओगे और प्रसाद को अंगीकार कर पाओगे इसलिए छोटी सी भी किरण आए तो तुम ऐसे नाचना जैसे सूरज आ गया है जल्दी ही सूरज भी आ जाएगा एक सूरज आए तो ऐसे नाचना जैसे हजार सूरज उतर आए जल्दी ही हजार सूरज भी उतर आएंगे रास्ता तो तुम्हारा अनुग्रह प्रसाद को आमंत्रित करता है चौथा प्रश्न पिछले प्रश्नोत्तर के समय कुछ बेबूछ घटना घटी जिसे न समझ सकता हूँ और न समझा ही सकता हूँ गुरु के प्रति अहोभाव कैसे प्रकट करूँ यह भी समझ में नहीं आता और भीतर से चाहता हूँ कि मेरी ये नासमझी बनी रहे ठीक है ना समझ स्वीकार हो तो सरलता बन जाती है ना समझी से जो छूटना चाहता है वो चालाक बन जाता है ना समझी में जो डूब जाता है वो भोला भाला हो जाता है निर्दोष हो जाता है ना समझी पाप नहीं समझदारी में मैंने बहुत पाप देखा है ना समझी में नहीं देखा ना समझी बड़ी निर्दोष है ना समझ रहो ना समझी के बड़े सुख भी क्योंकि ना समझ को बहुत कुछ मिलता है जो समझदार को कभी नहीं मिलता क्योंकि समझदार तो पाने की चेष्टा में होता है और समझदार तो दावेदार होता है कि मिलना चाहिए समझदार तो संघर्ष करता है ना समझ जानता ही नहीं कैसे संघर्ष करे जानता ही नहीं कि मैं कैसे पा सकूंगा मेरे कृत्य से क्या होगा ना समझ सिर्फ प्रतीक्षा करता है धैर्य रखता है ना समझ कहता है जब तुम्हारी कृपा होगी होगी मैं मूल करूंगी तो क्या बहुत कुछ घटता है अकृत घटता है प्रसाद बरसता है ना समझ तुम बने रहना अज्ञान में बुराई नहीं ज्ञानियों को भटकते देखा है ज्ञान संसार देता है अज्ञान परमात्मा ने दिया है इससे कभी तुमने सोचा इस तरह सोचा अज्ञान परमात्मा ने दिया है ज्ञान संसार के अनुभव से आता है पढ़ने लिखने से आता है सुनने सोचने से आता है अज्ञान लेकर आए हो तुम अज्ञान यानी कोई किताब जिस तो कुछ भी लिखा नहीं जिस पर काली सयाही के धब्बे न लगे तुम इस किताब को ऐसी रख देना कुछ लिख मत लेना ज्यो की त्यों धरदीनी चरिया खूब जतन से ओढ़ी कबीरा, और जतन से रखना इस किताब को इसे ऐसी के ऐसी रख देना सुफियम की किताब है द बुक ऑफ द बुक्स उसमें कुछ लिखा नहीं वो खाली खाली किताब है पुस्त दरपुस्त एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उस किताब को देती गई है उसे पढ़ते भी हैं सुबह खोल के बैठ जाते कुरान, गीता बाइबल धर्मपद उस किताब के मुकाबले कुछ भी नहीं इनमें कुछ लिखा है इन स्याही के दबे पड़े वो खाली किताब है उसमें कुछ भी लिखा नहीं है को रहा आकाश जरा भी गंदी नहीं हुई जिनकी क्यों तो धरदी नहीं छतरी है अज्ञान को अहुभाव से स्वीकार करो तब तुम्हें अज्ञान अज्ञान जैसा मालूम ना पड़ेगा भोलापन बन जाएगा तब तुम अज्ञान से बचना ना चाहोगे क्योंकि अज्ञान से जो बचना चाहता है वही अहंकार है वो कहता है मैं जानूंगा क्योंकि जान के मैं हो सकूंगा बिना जाने कैसे रहूं ज्ञान नहीं होगा सत्य को मिट्टी में लेना है मोक्ष को हाथ में लेना है सब पाना है फिर चाहे धन हो या धर्म तुमने कभी ख्याल किया ज्ञान एक तरह का अतिक्रमण है वैज्ञानिक जो कि ज्ञान का खोजी है सदा अतिक्रमण करता रहता है जहां घूंगट नहीं उठाने थे वहां भी घूंघट उठा लेता है जहां रहस्य रहस्य रहता तो अच्छा था वहां भी रहस्य को टिकने नहीं देता साय की भी जरूरत है अंधेरा भी चाहिए क्योंकि प्रकाश उत्तेजक है अंधेरा विश्राम देता है वैज्ञानिक कहीं अंधेरा नहीं रहने दे रहा सब तरफ से अंधेरा मिटा दे रहा है जीना मुश्किल हो जाएगा जीवन की सारी गहन बातें अंधेरे में घटती हैं। कभी देखा बीज टूटता है पृथ्वी के गहन अंधकार में जमीन तरफ रख कबंद रह जाता टूट नहीं सकता ये इतने राज की बात है घूंगट इतना सबके सामने उठा कैसे थे बड़ा शर्मीला है बड़ा कुलीन है। वैसा ऐसा नहीं बाजार में घूंघट खोल कर नहीं खड़ा हो जाता है पृथ्वी के गहन गर्भ में अंधेरे में जब तुम उसे दबा देते हो जब कोई देखने वाला नहीं होता जब कोई आंख बाधा नहीं देती तब चुपचाप उस अंधेरे में टूट जाता चुपचाप आवाज भी नहीं होती कलियां भी टूटती हैं तो थोड़ी आवाज होती है जरा बेसर्म बीज टूटता है जो किसी को पता ही नहीं चलता कानो कान कहीं खबर नहीं होती तो चाप चुप जाता है माँ के गहन गर्भ में अंधकार में जीवन का जन्म होता है वहां बच्चा निर्मित होता है अब वैज्ञानिक कोशिश करते हैं ट्यूब में कर लेंगे किसी दिन लेकिन बड़ी बेसर्मी हो जाएगी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा आदमी ऐसे पैदा भी हो गया टेस्ट ट्यूब में तो कुछ महत्वपूर्ण खो जाएगा वैज्ञानिक सब जगह खोदता फिरता है सब जगह उघाड़ता फिरता है हर चीज को नग्न करता फिरता है अनावरण करता फिरता है ये एक तरह का प्रकृति के ऊपर बलात्कार इसलिए मैं विज्ञान को बलात्कार कहता हूं चार है धर्म कहता है हम क्यों बलात्कार करें जिसने हमें बनाया उसने सभी को बनाया जिसने हमें बनाया उसने सब कुछ बनाया जो हम में है वही सब में तो कहीं ना कहीं तो हम जोड़े ये बाहर के घूंघट हम क्यों उठाएं? अगर उसकी मर्जी होगी तो रहस्य का पर्दा अपने से उठेगा और जब अपने से उठता है तो मजा और तुम किसी स्त्री का घूंघट उघाड़ दो जबरदस्त छोरे का वह दिखाकर मुंह तो उघर जाएगा लेकिन स्त्री का सौंदर्य ना उघरेगा सौंदर्य तो खो ही जाएगा फिर स्त्री खुद अपना घूंघट उघाड़ती उसके लिए जिसके प्रति उसको प्रेम है तब घूंग नहीं उभरता है तब सौंदर्य भी उभरता है लेकिन स्वेच्छा परमात्मा को या सत्य को जानने के दो ढंग है एक तो बलात्कार है जबरदस्ती है विज्ञान बलात्कार है धर्म बलात्कार नहीं प्रेम है धर्म कहता हम प्रतीक्षा करेंगे अज्ञानी भी जानते हैं लेकिन उनके जानने का ढंग बिल्कुल अलग है वो प्रतीक्षा करते वो समझदार होने की चेष्ठा में नहीं लगते वो कहते हैं हम ठीक है हम मुड़ मु भले देखेंगे जिसने हमें बनाया वही कह जाएगा कुछ जरूरी होगा तो वही बता जाएगा कुछ जरूरी होगा तो अगर नहीं बताता है तो शायद यही जरूरी है कि ना बताए ज्ञान की छीन झपट नहीं करते चोरी चपाटी नहीं करते ज्ञान आता है मुक्त दान की भांति परमात्मा की तरफ से प्रसाद की भांति तो स्वीकार है नहीं आता तो ये ना आना स्वीकार है जिस भांति रखे वो जिस विधि रखे वो उसी भांति रहना स्वीकार है ठीक है ना समझ ही रहो और ये जो घटना घटी कि पिछले प्रश्नोत्तर के समय कुछ बेबूज घटना घटी ये इसलिए घटी अगर ज्ञानी होते तो ना घटती पंडित भी आ जाते हैं भूले भटके यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं घटता मैं उनको देख के कह सकता हूं कभी कभी एक भी पंडित यहाँ आके बैठ जाता है तो विघ्न हो जाता है उसकी मौजूदगी यहाँ एक सरोवर है वो एक टापू की तरह हो जाता है उसमें देख पाता हूं कि उसके आसपास ऊर्जा का प्रवाह नहीं वहां एक मुर्दा चीज रखी जिंदा लोगों ने एक लाश रखी उसके आसपास से प्रवाह बहते निकल जाता है टापू है पथरीला है आर पार नहीं जाती बात उसके किनारे किनारे से निकल जाती अगर तुम ना समझो हो तो सौभाग्यशाली हो बड़ी मुश्किल से मिलती ना समझी, ना समझी तो मिली ही हुई है, बड़ी मुश्किल से मिलती हुई ये समझ कि हम नासमझ बने रहे स्वभावता जो हुआ है उसे तुम समझा ना सकोगे वो होता ही ना अगर तुम उन लोगों में से होते जो समझा सकते इसे फिर दोहरा दू हुआ ही इसलिए कि तुम अबोध हो छोटे बच्चे की भांति हो होता ही नहीं अगर तुम समझाने समझने वाले होते ये बड़ी मुश्किल बात है उनके जीवन में ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटती जो कह भी नहीं पाते कि क्या हुआ बता भी नहीं पाते जो बताने और कहने में बहुत कुशल है उसके कारण ही बाधा हो जाती और ध्यान रखना जिन्होंने कहा भी है वो भी कहां कह पाए मैं तुमसे कितना कह रहा हूं कहा कह पाता हूं जो कह पाता हूं वो कुछ और है जो कहना चाहता था वो कुछ और है रोज फिर कोशिश करता हूं कि चलो आज फिर से ही कल हारे तो आज कहेंगे फिर पाता हूं कि बात जो गीत गाना है वो गाया नहीं जा सकता लेकिन उसे गाने की चेष्टा करनी पड़ेगी शायद पूरा पूरा गीत ना भी गाया जा सके उसकी थोड़ी लय भी तुम तक पहुंच जाए शायद पूरी कवियां तुम्हारे पास तक उतर भी ना सके कुछ खंड खंड अंश भी पहुंच जाए शायद तुम्हारा पेट भर भी ना सके लेकिन तुम्हारे कंठ तक भी स्वाद पहुंच जाए तो भी कुछ कम नहीं इसलिए कहने की चेष्टा चलती कह तो कोई भी नहीं पाया है ये घटना नहीं ऐसी है जिसे कोई कह नहीं सकता जो कहा जा सके वह सत्य नहीं जो सत्य है उसे कहा नहीं जा सकता ये कहने सुनने के पार है गुरु के प्रति अहोभाव कैसे प्रकट करूं यह भी समझ में नहीं आता प्रकट हो गया प्रकट करने की कोई जरूरत भी नहीं बस ख्याल आ गया अहोभाव बात हो गई कुछ दंडबाजे थोड़ी बजाने पड़ेंगे कुछ फोरबुल थोड़ी मचाना पड़ेगा तुम्हारे मन में ख्याल आ गया बात हो गई अहो भाव आ गया बात हो गई बताने की थोड़ी बात है अहो भाव भाव की बात है प्रार्थना से जो उठा है पूत होकर प्रार्थना का फल उसे तो मिल गया अगर प्रार्थना से तुम नहा के उठाए बात हो गई प्रार्थना से पवित्र होकर उठाए बात हो गई प्रार्थना से भर के लौट आए बात हो गई प्रार्थना से जो उठा है पूत होकर प्रार्थना का फल उसे तो मिल गया प्रार्थना का कोई और फल थोड़ी प्रार्थना ही फल है इसलिए नारद भक्ति सूत्र में कहते भक्ति फल रूप भक्ति स्वयं फल है प्रार्थना की फिर प्रतीक्षा मत करना फल की नहीं तो चूके जा रहे हो बात ही गलत हो गई प्रार्थना ही फल है कल प्रार्थना घटी तुमने सुना कुछ भीतर हुआ कोई चोट पड़ी तुम नहा गए उसी नहाने में आहोभाव ही स्वाभावता उठाता है स्वाभाविक फूल है प्रार्थना का कहने की कोई जरूरत भी नहीं और ना समझ ही बने रहना ताकि ये घटता रहे यही खतरा खड़ा होता है अब चूंकि ये घट गया डर है कि तुम समझदार हो जाओगे तुम कहोगे हो गया एक बात जान ली पहचान ली अब तुम समझोगे कि तुमने समझ लिया ये समझ लेना आगे के लिए बाधा बन जाएगा फिर दोबारा ये घटना मुश्किल हो जाएगी और जब ये ना घटेगी तो तुम इसकी अपेक्षा करोगे आकांक्षा करोगे मांगोगे जितना तुम मांगोगे आकांक्षा करोगे अपेक्षा करोगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा और भी घटना क्योंकि ये घटी थी तुम्हारे बिना मांगे तुमने मांगा थोड़ी था कल तुम्हें पता ही ना था और ये हो गई तुम मौजूद ना थे तब ये घटी तुम सुनते सुनते मुझे खो गए हो गए तार जुड़ गया होगा मुझसे तुम सुनते सुनते एक लय में डूब गए होंगे, सुनते सुनते तुम्हारा मन स्तब्ध हो गया होगा विचार क्षण भर को ठहर गए होंगे सुनते सुनते विराम आ गया होगा सुनते सुनते मेरे साथ सुर सद गया होगा तालमेल बैठ गया होगा बस ये घट गई तुमने कुछ किया थोड़ी था अक्रत तुम कुछ करते होते तो घटती ही नहीं तो बाधा पड़ जाती लेकिन अब खतरा है इसलिए सावधान अब तुम सोचोगे ये घटी इसका रस आया रस बेभोर हुए अब ये रस मन की आकांक्षा ना बन जाए मन ये कहने लगे कि अब रोज घटना चाहिए कल घटी आज भी घटनी चाहिए आने वाले कल भी घटनी चाहिए आज क्यों नहीं घट रही तो बस तुमने उपद्रव ले लिया तो तुम चूक गए हाथ आते आते सूत्र छूट गया तुम इसको भूल ही जाओ तुमने तो कुछ किया ना था इसलिए तुम कौन हो इसे याद रखने वाले तुमने तो कुछ किया ना था इसलिए तुम कौन हो इसे मांगने वाले तुमने तो कुछ किया ना था इसलिए अपेक्षा क्या अहोभाव हुआ बात समाप्त हुई खत्म हुई भूलो विस्मरण करो तुम फिर वैसे ही अज्ञानी हो जाओ जैसे इसके पहले थे तुम फिर अपनी पुरानी अवस्था में खड़े हो जाओ फिर फिर घटेगी और और घटेगी गहरी गहरी घटेगी बहुत गहरी छन सकती है मगर जैसे ही पहली बार घटती हो पद्रव खड़ा होता तुम तो मांग करने लगते हो मन इसको जकड़ लेता है इसको भी वासना बना लेता है और जैसे ही मांग आई प्रार्थना गई प्रार्थना एक क्षण एक भावदशा है प्रार्थना से जो उठा है पूछोकर प्रार्थना का फल उसे तो मिल गया बात भूलो बात खत्म हो गई फिर नए हो जाओ ये लकीर तुम्हारे मुन तो न रह जाए इसको ही मैं ना समझी कह रहा हूं इसको ही मैं अज्ञान कह रहा हूं तुम फिर अज्ञानी हो जाओ इस बात के घटने के पहले तुम जहां थे कल, वहीं कृपा करके फिर पहुंच जाओ ये बात जैसे हुई ही नहीं ये बात जैसे तुमने सुने की कि किसी और को हुई इस बात को तुम अपनी संपदा ना बनाओ अन्यथा ज्ञान निर्मित होने लगा और ज्ञान बाधा है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 विपरीत चीजों का मिलाजुला संगम एक खिचड़ी की अवस्था होगी इससे तो लगेगा पूरे सोए थे वही अच्छा था कम से कम एक स्वरता तो थी न पूरे जगह न पूरी नींद रही ये बीच में अटका गए त्रिसंकु जैसी हालत मालूम हो तीर छूट चुका प्रत्यंशा से और अभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा न प्रत्यंशा का सहारा रहा न लक्ष्य में छिप जाए तो सहारा मिले, मध्य में अटका है, पर यह स्वाभाविक कुछ घबराने की जरूरत नहीं जो कर रहे हैं ध्यान उसे जारी रखे ये मध्यकाल अपने आप बीत जाएगा है अनिश्चित किस जगह पर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 बस एक ही स्मरण रहे रुकना नहीं है चलते जाना है और बहुत सी संभावनाएं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है इसलिए बहुत पड़ाव साफ साफ नहीं बताए जा सकते हैं अनिश्चित किस जगह पर सरित गृह गवहर मिलेंगे सूचनाएं दी जा सकती है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बड़ा अलग है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 तुम जाओगे जड़ता मालूम पड़ेगी तुम बाजार में रहे हो तुम बाजार के किले हो तब बहुत कठिनाई होगी पहाड़ वाले आदमी को बाजार में ले आओ उसे विक्षिप्त मालूम पड़ेगी ये पागलपन हो रहा है वो भाग जाना चाहेगा गुर्जिय अपने सिस की पर प्रयोग कर रहा था तीन महीने तक उसे निपट मौन में रखा पूर्ण मौन में रखा एकांत एक मकान में बाहर न जाने दिया न बोलना न सोचना न पढ़ना आख के इशारे भी बंद थे किसी तरह का इशारा भी भाषा है तो गुरुजीस ने तीस लोग चुने थे प्रयोग के लिए सत्ताईस को पंद्रह दिन के भीतर विदा कर दिया कुछ तो खुद भाग गए घबरा के कुछ जो न भागे उनको उसने विदा कर दिया क्योंकि वो पूरे वक्त घूमता रहता मकान के भीतर और कहना उसका यह था कि अगर मुझे तुम देखो भी तुम्हारे पास से निकलते तो तुम ऐसे रहो जैसे कोई नहीं निकलता अगर तुम्हारा पैर मेरे पैर पे भी पड़ जाए तो क्षमा मांगने का भाव भी मत उठाना क्योंकि कोई यहां है ही नहीं तुम अकेले इतना एकांत मौन तीन आदमी बचे तीन महीने पूरे होने पर उन तीनों को गुरजीएस नगर में ले गया आज ने अपने संस्मरण में लिखा है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 तो सारी संसार तुम्हें पागल मालूम पड़ेगा तुम पर निर्भर है की तुम्हारी क्या स्थिति क्या आदत कैसी जीवन का ढांचा कैसी व्यवस्था क्या शैली रही है अनिश्चित किस जगह पर सरिद गृह ग्रहर मिलेंगे है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित हर एक अलग अलग जगह होगी